देवी भागवत नवम स्कंद भगवती दक्षिणा के प्राकट्य का प्रसंग भगवान नारायण कहते हैं मुने भगवती स्वाहा और स्वधा का परम मधुर उत्तम उपाख्यान सुना चुका अब मैं भगवती दक्षिणा के प्रसंग का वर्णन करूंगा तुम सावधान होकर सुनो प्राचीन काल की बात है गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की प्रेसी एक गोपी थी उसका नाम सुशीला था उसे श्री राधा की प्रधान सखी होने का सौभाग्य प्राप्त था वह धन्य मान्य एवं मनोहर अंग वाली गोपी परम सुंदरी थी सौभाग्य में वह लक्ष्मी के समान थी उसमें पृथ्वी व्रत के सभी शुभ लक्षण सन्निहित थे वह साध्वी गोपी विद्या गुण और उत्तम रूप से सदा सुशोभित थी कलावती कोमलांगी कांता कमल सुस्तनी, और ये सभी विश्लेषण उसमें उपयुक्त थे। उसका प्रसन्न मुख सदा से भरा रहता था। अलंकार उसकी शोभा बढ़ाते थे, थे उसके शरीर की कांति ऐसी थी मानो स्वच्छ कमल हो बिबा फल के समान लाल लाल उसके अधरो तथा मृग के शरीर उनके मनोहर नेत्र थे हंस के समान गंभीर गति से चलने वाली उस कामनी सुशीला को प्रतिशास्त्र का सम्यक ज्ञान था भगवान श्री कृष्ण उनसे प्रेम करते थे और वह भी उनके भाव के अनुसार ही व्यवहार करती थी एक समय परमेश्वरी श्री राधा ने सुशीला को कह दिया आज से तुम गोलोक में नहीं आ सकोगी। तदनंतर श्री कृष्ण वहाँ से अंतर ध्यान हो गए तब देव देवेश्वरी भगवती श्री राधा रासमंडल के मध्य राशेश्वर भगवान श्री कृष्ण को जोर जोर से पुकारने लगी परंतु भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए तब तो श्री राधा अत्यंत विरह कातर हो उठी उन साध्वी देवी को विरह का एक एक क्षण करोड़ों युगों के समान प्रतीत होने लगा उन्होंने करुणा प्रार्थना की श्री कृष्ण श्याम सुंदर आप मेरे प्राण हैं मैं आपके प्रति प्राणों से भी बढ़कर प्रेम करती हूँ आप शीघ्र यहाँ पधारने की कृपा कीजिए भगवान आप मेरे प्राणों के अधिष्ठाता देव हैं। बिना अब ये प्राण नहीं रह सकते। स्त्री पति पति के सौभाग गर्व के सौभाग्य पर है। साथ प्रतिदिन उसका सुख बढ़ता रहता है अतः उसे धर्म पूर्वक पति की सेवा में ही सदा तत्पर रहना चाहिए कुलीन स्त्रियों के लिए बंधु अधिदेवता आश्रय परम संपत्ति स्वरूप तथा सदा स्नेह दान करने के लिए प्रस्तुत मृत्यमान विग्रह एकमात्र पति ही है पतिव्रताएं स्वाम, स्वामी को सम्मान प्रदान करके उनसे धर्म शाश्वत सुख प्रगति शांति एवं सम्मान प्राप्त करती हैं। स्वामी ही स्त्री के लिए सर्वत्र है उसी की कृपा से बांधो बढ़ते हैं वह केवल पति ही नहीं है किंतु समय पड़ने पर वही उसका परम बंधु भी है उसे भरण करने में भरता पालन करने करने करने करने से से से से पति, शरीर का शासक होने स्वामी तथा कामना की करने से की पूर्ति कांत कहते हैं, वह सुख वृद्धि में बंधु, प्रीति प्रदान करने से प्रिय ऐश्वर्य का दाता होने से ईश प्राण का स्वामी होने से प्राण नायक तथा रति सुख प्रदान करने से रमण कहलाता है अतः कुलीन स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है पति के शुक्र से पुत्र की उत्पत्ति होती है उससे वह प्रिय माना जाता है पति सौ पुत्रों से से भी अधिक को प्रेम पात्र समझती हैं उनके मन यह धारणा कभी दूर नहीं होती जो असत कुल में उत्पन्न है वही स्त्री पति के इस धार्मिक रहस्य को समझने में असमर्थ है संपूर्ण तीर्थों में स्नान अखिल यज्ञों में दक्षिण दक्षिणादान पृथ्वी की प्रदक्षिणा अनेक प्रकार के तप सभी व्रत अमूल्य वस्तुदान पवित्र उपासनाएं तथा गुरु देवता एवं ब्राह्मणों की सेवा इन श्रेष्ठ कार्यों की बड़ी प्रशंसा सुनी है किंतु ये सब के सब स्वामी के चरण सेवन की सोलहवीं कला की भी तुलना नहीं कर सकते। गुरु ब्राह्मण और देवता ये सभी एक से एक श्रेष्ठ हैं किंतु इन सबकी अपेक्षा स्त्री के लिए पति ही परम गुरु है जिस प्रकार पुरुषों के लिए विद्या प्रदान करने वाले गुरु माने जाते हैं वैसे ही कुलीन स्त्रियों के लिए पति है